श्री गुरु चरण सरोज रय निज मन मुकुर सुधार भरण विमलयोदायक फल श्या रामचंद्र की जय पवन स्थित हनुमान की जय लोगी जय संख्या नबी के बादष नाथ मई गाय प्रभु प्रताप मई मा खगराई कहू न कछु कर जुगु तुभिशेखी यह सब मैं निज नयनन देखी महिमा नाम रूप गुण गा था सकल यमित अनंत रघुना था निज निज मत मुनि हरिगुन गावही निगम शेष शिव पार न पावहीं तुमिया आदि खग सक प्रजंता न गौराय नही पावयंता में रघुपति महिमा यवगात कबूँ को पाप कि था।, था राम काम सतकोट सुभगत दुर्गा कोटयमितेमरदन कोटि चक्रकोटिशत सरिष विशाला नवशतकोटियमित अवकाश मरुतकोटिशत विपुल बल रवि भविषत कोटि प्रकाश शशी सतकोटि सुशीतल शन सकल भव कालकोटिशत सर्सयती दुस्तर दुर्ग दुर धूम के तु सत कोटि सम दुराधर स भगवंश रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय की जय <स्थित्राविया> देखते हैं कालकृष्ण जी ने गर्व को अपना अनुभव बता दिया कि हमारा जैसा अनुभव है जो मोह हमको हुआ उसके आधार पर जो हमें ज्ञान हुआ कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है ज्ञान की क्या आवश्यकता है ये सब बातें हमने उनको बता दी भक्त का महत्व तो समझ आना चाहिए भगवान ने भी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया का जी भी कहते हैं कि बिना भक्ति के पूर्णता आती नहीं है और उसके बिना विश्राम और शांति भी नहीं मिलती संतोष भी नहीं प्राप्त होता इसलिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए सब संशय छोड़कर भली बात निश्चय करके इसी बात पर विश्वास रखे कि परमात्मा उसका ज्ञान हो और उसमें चित्त लगा रहे उसी में भक्ति हो उसी में प्रेम हो इस प्रकार से किसी प्रकार से ये भाव उत्पन्न अपने अंदर हो तो फिर व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं आप कहते हैं कि देखो भगवान किस प्रकार के हैं वो बताते हैं भगवान की महिमा उनकी सामर्थ क्षमता स्थिति जो है वो हो उसका वर्णन करते हैं कहते हैं निज मत सरिष नाथ में गायी नाथ संबोधन है गरुड़ के लिए कि हमारी जैसी बुद्धि थी वैसे सब हमने भगवान के चरित्र सुनाए उनकी महिमा सुनाई प्रो प्रताप महिमा खरगराई भगवान का हमने प्रताप बता दिया उनकी महिमा बता दी ये सब तुमको बता दिया और कहो न कस निज जुगुत विषेखी कहते हैं हम कोई अपने तरफ से कोई युक्ति लगा करके हम विशेष नहीं बताई है मन युक्ति के माने अपने मनगढ़ंत बात नहीं बताई है यह काल्पनिक बात हमने नहीं बताई है हमने जो कुछ बताया है ये सब मैंने नयनन देखी ये तो सब हमारे आंखों को देखा हुआ है माने हमारा यथार्थ अनुभव ये है जैसा कुछ हमारी दिखाई दिया जैसा कुछ हमने अनुभव किया वैसे ही हमने बता दिया है कोई ऐसा नहीं कि भगवान में बहुत प्रेम है तो बढ़ा चढ़ा के बातें उनकी कह दी हो ऐसा कुछ नहीं है ऐसे यथार्थ उतना था उतना हमने बोल दिया है मैंने इसमें यह भी कहना चाहते हैं कि जैसा बताया है उसमें तुम कभी कभी जब बहुत बहुत महिमा बोलता है तो तो सुन लेते हैं कि हाँ कुछ इसने अपने प्रभावित है उनसे अधिक इसलिए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बोल दी होगी तो उसको कम करके अपने आप मन में मान लेता है तो कहते है, ऐसे नहीं है कि हमने जितना वर्णन किया भगवान की महिमा तो उससे भी ज्यादा है हम जितनी जान पाए हैं उतनी महिमा हमने तुमको बता दी महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथ भगवान रघुनाथ अनंत है और उनकी महिमा भी सब अनंत है <coughs> महिमा अनंत है उनका नाम अनंत उनके रूप अनंत उनके गुण अनंत उनकी गाथा अनंत सबके साथ अनंत शब्द जोड़े ये सब भगवान के संबंध में ये भगवान का भगवान का रूप भगवान का नाम भगवान के गुण भगवान की गाथा ये चार और पांचवा जो है भगवान के तीर्थ स्थल जहाँ भगवान वास करते हैं उनके धाम ये जो है पाँच जो है वो भगवान के संबंध में जो चरित्र भगवान के जहाँ सुनाए जाते हैं वही पाँच बातें बताई जाती हैं वो सब भगवान के अनंत हैं जैसे भगवान अनंत भगवान के नाम भी अनंत जैसे भगवान अनंत तो उनके गुण भी अनंत जैसे भगवान अनंत तैसे उनकी गाथा भी अनंत जैसे भगवान आनंद तैसे उनके धाम भी अनंत इस प्रकार से भगवान की ये सभी पांच प्रकार से जब सगुण रूप में भगवान का ध्यान करते हैं स्मरण करते हैं तो पाँच प्रकार से स्मरण करते हैं उम्मीद का उल्लेख क्या एक साथ कर दिया है इनका कहते निजी निजी मत सुनो सुन हरिगुण गावही सब लोग अपने अपने मत के अनुसार भगवान की गौगाथा सुनाया करते हैं जिसमें जितनी बुद्धि होती है जहां तक समझ पाता है पहुंच पाता है तक भगवान की गौगाथा लोग गाते हैं ऋषि मुनि संत लोग निगम वेद लोग शेष शिव पार न पावही ये भी सब भगवान की गौगाथा गाते हैं पार ये भी नहीं पाते हैं निगम वेद हो गए और वे शेष मैंने शेषनाथ जिनके फन है वो भी भगवान की गुण गाथा गा रहे हैं शिव शंकर जी जो है भगवान के परम भक्त हैं वो भी उनकी गुण गाथा गा रहे हैं लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार बोल पाते हैं और तुम्ही आदि ख मशक प्रजनता अब तुम स्वयं अपने अनुभव से देख लो एक उदाहरण तुम्हारा ही है की तुम आदि खुम जो है आदि खक और मशक प्रजनता और घुमने मैंने कहा गरुड़ और कहा फिर भुनगुना मैंने सबसे पहले गिनती गरुड़ की जो सबसे बड़ा पक्षी पक्षी राज सबसे महान सर्वशक्तिमान ऐसा और फिर छोटा सा भुनगुना वो भी उड़ता आकाश में तो वाले भुनगुने से लेकर के गरुड़ तक सब हैं, लेकिन न उड़ा ही नहीं पा वही अंता ये सभी आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश का अंत कौन पाता है भुनगुना नहीं पाता कभी छोटा सा है तो गरुड़ कौन सा आकाश का अंत पा जाते हैं वो भी में उड़ते, उड़ते, उड़ते, उड़ते तो आकाश का पार नहीं पाते जैसे आकाश का आकाश का अंत नहीं मिलता ढूंढे नहीं मिलता उसका पार नहीं मिलता कैसे ही तिम रघुपति महिमा होगा इसी उदाहरण से समझ लो भगवान की महिमा भी अपनी बुद्धि दौड़ाते रहो दौड़ाते रहो लेकिन भगवान की महिमा को पार नहीं पा सकते कितनी भगवान की महिमा है कैसा उनकी अनंतता है कैसी उनकी पूर्णता है बुद्धि उसको नहीं समझ पाती महिमा अब अब उसकी था नहीं पा सकते <coughs> और पाप की था ऐसी गहन उनकी महिमा है कि तो उसकी था कोई नहीं पा सकता माने जितनी भी बुद्धियां है चाहे दृष्टि बुद्धि समस्ट बुद्धि हो परमात्मा सबसे परे है हैं और वो अनंत है बुद्धियां सीमित है सीमित बुद्धि में सीमित बात आ सकती है अनंत बात नहीं आ सकती इसलिए कोई उनका भगवान की महिमा का वर्णन करे बुद्धि में उनके आने नहीं सकता वाणी से कही नहीं जा सकती राम काम सतकोट सुभगतन अब यहाँ से फिर भगवान की महिमा की अनंतता किस प्रकार से है एक बार गौरव फिर सुनाते है कहते हैं राम काम सतकोट सुभगतन ये तो भगवान का रूप हुआ ऊपर बताया महिमा नाम रूप गुण का था भगवान की का रूप कैसा है कैसे सैकड़ों करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुभग बन सुंदर स्वरूप है उनका भगवान का शरीर उनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर अब सबसे अधिक सुंदर काम का उसका सबसे बड़ा आकर्षण कामदेव का उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिखाई देता अगर वैसे भी कामदेव कोटियों कामदेव उनसे भी ज्यादा सुंदर भगवान ये काम भी जो ये भी परमात्मा की एक शक्ति है उसी से उत्पन्न प्रकट है उसमें कितनी शक्ति होगी एक ब्रह्मांड में एक होगा दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा होगा इस प्रकार से कोटियों ब्रह्मांड होंगे कोटियों काम होंगे उन सबको भी इकट्ठा कर लो तो भी भगवान के सौंदर्य के समान सुंदरता के समान नहीं हो सकते उनकी ऐसे देख लिये काम काम सत कोटि काम सतकोटि काम की तुलना इसलिए भी करते हैं कि काम ऐसा नहीं कि सामने दिखाई देने वाला हो वो एक भावात्मक है बुद्धि से ही हम उसको जानते हैं इसलिए सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म तत्व काम है उसके सौंदर्य और आकर्षण है वैसे ही परमात्मा का आकर्षण उससे भी ज्यादा सौंदर्य है और वो भी सूक्ष्म है काम जितना सूक्ष्म है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है काम मनोज कहलाता है मन से उत्पन्न होने वाला मन से जो मन में उत्पन्न होता है तो उसका मैंने मन उसका जनक हो गया लेकिन परमात्मा तो मन का भी जनक है इसलिए अब काम से पर, परमात्मा की कितनी महानता हो गई कितने करोड़ों काम हो तब जाकर उसके बराबर सुंदरता उसकी हो इस प्रकार से विचार करे बैठ करके देखे क्या कहने के तात्पर्य इनका है तो धीरे धीरे करके बुद्धि में ये सब भाव प्रकट हो दुर्गा कोटि कोटी अरिमर्दन और भगवान जो है वो करोड़ों दुर्गाओं के समान अरिमर्दन है अब इनमें एक पता लगता भगवान की महिमा तो पता ही लग रही है लेकिन तुलसीदास ने उदाहरण छाट छाट के रखे हैं। उन स्थलों देखो कि कहां की कहा किन क्या विशेषता है जैसे काम की सुन्दरता की विशेषता है हा? तो कोटियों काम से सुंदर भगवान हो गए दुर्गा देवी जो है वो वो अरिमर्दन है अरिमर्दन शत्रु का विनाश करने वाली है नहीं? इसलिए जिनको की जो जो लोग अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, देवी की आराधना करते हैं, उनकी देवी की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है शक्ति प्राप्त होती है तो व्यक्ति तो अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता उसमें आती है ये विधान इस प्रकार से है जो दुर्गा जो है शक्ति और अरिमर्दन इस प्रकार से शत्रु का मर्दन करने वाली लेकिन भगवान तो कोटियों दुर्गाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली है आखिर अगर ये भी मानने कि दुर्गा जो है महाशक्ति आदि जो आदि माया है वो वही दुर्गा है तो भी परमात्मा की तो वो शक्ति है उस तो शक्ति के स्वामी तो परमात्मा ही है इसलिए अंततः परमात्मा सर्वोपरि है उसी की शक्ति देवी और उसकी शक्ति फिर उसके बाद जितने ब्रह्मांड है उनमें सब दुर्गाए अनेक दुर्गा और उनकी सभी शक्तियां तो परमात्मा की शक्ति की तुलना में दुर्गा की शक्ति न्यून होना ही चाहिए इसलिए ये दुर्गा की शक्ति कुटीर मर्दन वैसे ही है शत्रु का मर्दन करने वाली फिर भगवान की तो महिमा ही क्या मनुष्य के माने है यदि कोई चा जैसे दुर्गा की पूजा उपासना करने वाले है वे दुर्गा की करते हैं लेकिन यदि कोई भगवान का भक्त है तो ये ना समझे कि अरे हम तो केवल भगवान राम के भक्त हैं और शत्रुमर्दन के लिए तो हमें दुर्गा की प्रार्थना करनी पड़ेगी है तो ऐसे करके अपने बुद्धि को उधर भटकाने की जरूरत नहीं भगवान राम की आराधना करो अरे मर्दन भी हो जाएगा बस ये कहने का तात्पर्य ये इसलिए एक निष्ठा रखो भगवान राम में सर्वोपर परमात्मा है ऐसे कहते हैं शत्रकोट श्रेष्ठ बिलासकोट शक्र शक्रवन इंद्र हो गया इंद्र जो है वो उनकी महिमा क्या है कि उनको स्वर्ग में सब बहुत अधिक वैभव सुख बहुत, बहुत प्राप्त है विलास बहुत प्राप्त है इंद्र के समान विलास विलास में भोग बात की सामग्री खाना पीना पहनना रथ घोड़े सवारी सेवक ये सब का सब उनको इतना अधिक प्राप्त है इतना अधिक प्राप्त है के और कहीं सृष्टि में कहीं और दूसरे को उतना प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी इंद्र तो जितने ब्रह्मांड होंगे सब में मान लो अधिक नहीं तो एक-एक इंद्र उसमें भी होगा और जितने ब्रह्मांड होंगे उतने इंद्र भी होंगे तो उनका सब इंद्रों का जितना भोग विलास है वो सब प्राप्त कहाँ से है परमात्मा ही से उनका सबका आदि कारण तो परमात्मा ही है तो परमात्मा ये कारण इंद्र और इंद्र का जितना भोग विलास उसका सबका आदि स्थान मूल कारण परमात्मा ये इसलिए ये ये, ये भी समझेगी कोई कि परमात्मा को प्राप्त करने में भोग विलास के लिए हमें इंद्र को देखना पड़ेगा तो वो भी आवश्यकता नहीं सत्यकोट सत्य सप्तरित विलासा और नव सतकोट अमित अवकाशा अवकाश तो मैंने विस्तार फैलाव कितना जैसे आकाश आकाश में अवकाश आकाश में कहते गुण अवकाश नव बिन्द पाव सिको आकाश के बिना अवकाश कहाँ अवकाश मे खाली जगह है, जहाँ पर कि है बहुत विशाल है लेकिन ऐसे करोड़ों जितने जो है आकाश अमित कोटियों आकाश है उस परमात्मा में ही स्थित है परमात्मा से तो बाहर नहीं इसलिए परमात्मा तो करोड़ों आकाश से भी ज्यादा महान व्यापक विस्तार वाला हो गया उसकी अनंतता परमात्मा की अनंतता को समझने के लिए विस्तार समझने के लिए आकाश की तरफ ध्यान देते हैं जैसे आकाश पता लगता तो बुद्धि में थोड़ा आवे कि आकाश ही बहुत बड़ा है परमात्मा तो इससे भी बड़ा है और फिर एक आकाश नहीं ऐसे बहुत से ब्रह्मांड हैं हर ब्रह्मांड एक एक आकाश में उतने सब आकाश मिलाकर के परमात्मा कितना बड़ा हुआ तो मैंने बुद्धि वहाँ पर जो है वो कार्य करना स्थगित कर दी थी कहती भाई अब आगे गति नहीं कहां तक हम सोचे कहां तक विचार करें एक ही आकाश बुद्धि में नहीं आ रहा था फिर इतने आकाश और वे सब, के सब महान आकाश परमात्मा होगा ऐसा परमात्मा का विस्तार है नव शतकोट अमित अवकाश अमित बने इसकी कोई सीमा नहीं आकाश वैसे अमित है आकाश अमित, अमित सब वस्तु में पृथ्वी सूर्य चंद्र नक्षत्र कार्य सब उसी के भीतर मीलों में करोड़ों मीलों में प्रकाश वर्षों के मीलों में इस प्रकार से नाचते रहते हैं नाचते रहते हैं आकाश के भीतर सब ये है लेकिन आकाश के भीतर ये सब आ जाती है और आकाश का विस्तार फिर भी उससे भी अधिक है तो आकाश उसके मैंने अमित लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं अनंत दिखाई देता है लेकिन आकाश भी सीमित है जब वेदांत के लोग दृष्टि विचार करते हैं, तो तो है तो ऐसा नहीं की आकाश अमित है जैसा की हम देखते है असीम है ऐसा ही असीम भर हो हुँ? हमारी बुद्धि काम नहीं करती है तो, तो असीम दिखाई देता है लेकिन ज्यादा गहराई से विचार करें सूक्ष्म बुद्धि हो तो देखते हैं कि आकाश देश और काल की उत्पत्ति मन बुद्धि से ही होती है बुद्धि का विस्तार तो आकाश से भी ज्यादा है और फिर बुद्धि तो व्यस्ट बुद्धि और फिर समस्टि बुद्धि इससे पता चलता कि इतनी इतनी है की इससे समस्ती बुद्धि इतनी व्यापक इतनी विशाल है कि फिर उसमें तो बहुत से आकाश आ सकते आकाश वैसे तो ये कहीं लगता है आकाश एक ही है लेकिन जब हम देखते हैं रात्र में स्वप्न तो हमें लगता है कि नहीं नहीं एक आकाश और भी है जिस आकाश में हमारी स्वप्न सृष्टि होती है बिना आकाश के हमारे स्वप्न का नगर देश वहाँ इतना विस्तार हवाई आज मोड़े चले जा रहे हैं तो बिना आकाश छोड़े जा रहे हैं रेलगाड़ी तो में बैठे हुए भागे चले जा रहे हैं बड़ी तेज गाड़ी चल रही स्वप्न देख रहे हैं अरे तो आकाश नहीं है तो पृथ्वी कहाँ है रेल गाड़ी कहां चल रही बिना आकाश आकाश तो हो ही होगा सपने में भी आकाश रहता है जागृता अवस्था के भी आकाश रहता है और फिर एक ही व्यक्ति के सपने में आकाश थोड़ा है ए? जितने व्यक्ति है जितने सपने देखते हैं सबका अपना अपना एक एक आकाश है ए? तो आखिर आकाश कितने और फिर इस प्रकार के ब्रह्मांड जैसे हैं ऐसे तमाम ब्रह्मांड फिर उनके सबके आकाश ये सब आखिर आकाश कहाँ स्थित है परमात्मा ही चेतन तत्व तो जो परमात्मा दत्त है उसी में तो स्थित होंगे उसके बाहर तो हो नहीं सकते <coughs> चेतना के बाहर तो कुछ भी नहीं है चेतना के बाहर हो तो अस्तित्व तो ही माना जाएगा जो कुछ चेतना में होगा उसी के अस्तित्व होगा आकाश का भी अगर कुछ अस्तित्व है तो चेतना के अंदर है तभी है अगर मान लो तो चेतना के बाहर है कोई हमारी व्यक्तिगत नहीं कोई भी चेतना हो समस्त चेतना हो किसी भी चेतना के व्यक्तिगत चेतना है जितनी उनको मान लो तो भी वो सोचो कि जो कुछ भी होगा इन चेतनाओं के अंतर्गत ही तो होगा चेतना के बाहर कोई वस्तु हो तो कैसे होगी हो भी नहीं सकती वो इससे पता चलता की परमात्मा चेतन तत्व तो है और अनंत चेतना है उस अनंत चेतना में ही इस समस्त आकाश थे ये सब ऐसे पंक्तियां हैं ऐसे चौबिया हैं जिनका की स्मरण करके भगवान की अनंतता की उसकी महिमा का स्मरण करना चाहिए बहुत बार लोगों की बुद्धि अपने छोटे छोटे कामों में अपने घर में और छोटे से कमरे में घेरे रहते हैं तो उनकी बुद्धि बड़ी संकुचित हो जाती है आदत भी पड़ जाती है छोटी बुद्धि की बात है संकुचित बुद्धि की बात है इस बुद्धि का विस्तार करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि कभी कभी अपने घर की छत के ऊपर चढ़ जाओ दो खंडे से खंडे जितना ऊंचा मकान हो और छत के ऊपर खड़े हो करके शाम के समय जब तारे आरे निकले तब जरा आकाश की तरफ देखो आंखों को दौड़ाओ कि कहाँ तक आकाश है कितनी दूर तक तारे हैं कितने तारे हैं है? ये सब देखो समय तो जब आंखों के सामने वो सब आएगा तब कुछ विस्तार दिखाई देगा नहीं तो आप आपने जो है बिल्कुल कमरे के भीतर घुसे घुसे बैठे कभी निकल कर आकाश नहीं देखा तो ये नहीं पता लगे की कि सृष्टि कितनी विस्तार है इस विस्तार सृष्टि में फिर पृथ्वी कितनी बड़ी है और पृथ्वी में अपना नगर कितना बड़ा है उसमें भी आप बैठे हुए अपने काम में घुसे हुए शरीर के भीतर तभी सीमित उसी में बैठे हुए हैं तो कितनी संकुचित वृद्धि हो गयी इसीलिए फिर बुद्धि को विस्तृत बनाओ अध्यात्म विद्या जो बुद्धि को विस्तार करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज बताती है क्योंकि बुद्धि का जितना ये विस्तार होता है उतनी परमात्मा के निकट पहुंचती है और जितनी संकुचित बुद्धि है वो परमात्मा से उतनी दूर होती जाती है कभी कभी व्यक्ति केवल अपने शरीर पर ही सीमित है शरीर से आगे कुछ सोच नहीं पाता तो ऐसी बुद्धि तो बिल्कुल एकदम से कीट पतंग स्वच्छी ऐसी हो गई बिल्कुल सीमित बुद्धि हो गई अब हो गई सीमा की होगी इसलिए कहते हैं कि ये सब जो इनको जैसे पंक्तियों पर करके फिर इनके देखो परमात्मा कैसा महान है कैसा विस्तार है जब ये सब दिखाई देगा आकाश आदि दिखाई दे और फिर ये भी देखो ऐसे आकाश अगर कोटियों आकाश हो तो कितना विस्तार हो जाएगा फिर उसमें कितने तारे होंगे उसमें कितने सूचर नक्षत्र होंगे उनका एक्सपेंशन कितना होगा और फिर वह सबसे सत्य जिसमें स्थित होंगे वो चेतना कितनी महान होगी अब जब कुछ बुद्धि में इस प्रकार की कल्पना आवे तब उसका ध्यान करो वो जो अनंत चेतना है वो परमात्मा है तो परमात्मा तक बुद्धि पहुंचाने के लिए युक्ति को तो भी कुछ चाहिए ये, ये सभी युक्ति प्रकार तो कहते हैं मरुत कोट सत्य विपुल बल और फिर कहते हैं जैसे मरुत वायु वायु में बड़ी प्रचंड शक्ति है शक, शक्तिवानों में भी शक्तिवान वायु हवा का इतनी जोर का झोंका इतनी आधी तूफान चलते कि सब देखो कहो पेड़ गिरा दे कहो मकान गिरा दे ये सब के सब सबाई चली जाए हवा इतनी शक्तिशाली सब देखो जब आधी तूफान चलता है तो पता चलता कितना शक्तिशाली है तो कहते हैं मरुद कोट सब विपुल बल परमात्मा कितना बल है परमात्मा में जब आंधी तूफान चले तब देख लो इसमें कितनी शक्ति है और फिर पर परमात्मा की शक्ति समझ लो जिस परमात्मा से उत्पन्न ये पवन और पवन देव की शक्ति तो भला वो परमात्मा की शक्ति इसे तो ये भी शक्तिमान है पवन देव तो परमात्मा में कितनी शक्ति रही तब वायु में इतनी शक्ति आई और रवि सब चतुकोट प्रकाश और सूर्य का प्रकाश देखो और फिर देखो सूर्य का प्रकाश तो एक सूर्य अगर करोड़ों सूर्य हो तो जितना प्रकाश होगा वो सब प्रकाश परमात्मा अब करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि बार बार इसलिए कहना पड़ता कोटी है कोटि ब्रह्मांड तो हर कोटि ब्र, हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य ज्यादा निकल और जो सूर्य ब्रह्मांड हुए उनको सबको इतना ताप इनका का प्रकाश कहाँ से ये कोई इनका स्वयं अपने आप का प्रकाश थोड़े है ये सब परमात्मा ही का प्रकाश वही परमात्मा ही इन सूर्यों के रूप में चमक रहा है परमात्मा में ही ऐसी अंतर्म शक्ति है जिसके कारण वो प्रकट होकर सूर्य रूप धारण करती है चंद्र रूप धारण करती है पृथ्वी रूप धारण करती है मरुत रूप वायु रूप धारण करती है तो ये तो परमात्मा परमात्मा की का खेल है वैसे परमात्मा ये सब माया का खेल है इतना सूर्य इतनी पवन तीज ये वो शक्तियाँ तो माया के भी जितनी शक्ति है ब्रह्मांडों की रचना करे और उसमें रचना करने में जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां दिखाई दें, वो सब आकर माया करते हैं और माया का स्वामी परमात्मा तो परमात्मा ही की शक्ति माया और माया की शक्ति से सब तो अंततः परमात्मा की शक्ति तो सब हुई उसी की महिमा तो हुई इसलिए कहते हैं रवि शत को प्रकाश जितना एक सूर्य का प्रकाश क्या करोड़ों सूर्यो के जितना प्रकाश है उतना प्रकाश शक्ति परमात्मा परमात्मा में सब एक साथ है एक बात और भी प्रकास प्रकास और सूर्य में प्रकाश प्रकाश और वायु में बल बल केवल बलवान अमित बल वायु में तो अमित बल हो गया तो बल रह गया उसमें प्रकाश तो नहीं वायु में और सूर्य में प्रकाश आया तो प्रकाश ही प्रकाश हो रहे इस प्रकार से जो वो हो ये सब अलग अलग जितनी भी शक्तियाँ हैं एक, एक शक्ति बड़ी प्रसन्न शक्ति है अपने अपने प्रकार की लेकिन फिर भी सीमित है ये कई प्रकार के तो है लेकिन परमात्मा तो वो जिसमें की एक साथ ही सब वो बलवान भी प्रकाशमान भी रूपमान भी विस्तार वाला भी ये सब लक्षण जो है उसमें एक साथ विद्यमान है ये भी करो पहले तो अलग सूर्य को देखो कुटियों को फिर भगवान में देख लो भगवान प्रकाशमान भी तेजो में भी तमाम वायु प्रभंजन है उनकी वायु की बड़ी शक्तियों को देख लो और उन शक्तियों का स्मरण करो वो भी परमात्मा में शक्ति है मर्दन दुर्गा का स्मरण कर लो कि कोटियों शत्रुओं का विनाश करने वाली दुर्गा देवी अपनी शक्ति का समझ लो को ऐसी शक्ति वो शक्ति भी परमात्मा हरिमर्दन शक्ति भी परमात्मा में ऐसे एक एक करके सबको सब को देख करके परमात्मा में एकीकृत कर दो सब शक्तियों को कब परमात्मा का स्मरण करो भगवान तो सत्य सत कोट से है और फिर कहते हैं परमात्मा जैसे चंद्रमा के समान शीतल है शीतलता का माने ऐसे नहीं बहुत ठंडा एकदम से और सूर्य के माने ऐसा नहीं कि की सूर्य जैसे खुद चमक रहा है उसमें सूर्य में प्रवेश करे तो सूर्य जो है जला देता है तो सूर्य के प्रकाश का समान परमात्मा का प्रकाश है लेकिन परमात्मा में वो प्रकाश होते हुए भी जब प्रकट होता है तो जलाने वाली शक्ति इत्यादि सूर्य में प्रकट होती है परमात्मा में अगर शीतलता न हो तो चंद्रमा में शीतलता कहां से आ जाए परमात्मा में परम शीतलता भी है अब बुद्धि देखो काम नहीं करेगी कि परमात्मा बहुत शीतल है परमात्मा बहुत गर्म है अब दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें बुद्धि में गावके कैसे होंगे कोटियो चंद्रमा के समान तो शीतल और करोड़ों सूर्य के समान गर्म अब हा? ये तो कह रहे बिजली हो गई ऐसे है जैसे बिजली को हीटर में लगा दे तो बड़ी हीट पैदा कर दे कूलर में लगा दे तो बड़ी कूल कर दे वाह ऐसा परमात्मा को आ, अगर बिजली न होती शायद दस्टांत में न मिलता <laughs> उदाहरण ढूंढने में मुश्किल पड़ता है कि परमात्मा बिजली न गर्म न ठंडी गर्म में जाए तो गर्म कर दे ठंडे जाए तो ठंडे इंस्ट्रूमेंट में जाओ तो वहां कर दे आखिर बिजली में तो है ताकत दोनों ठंडा कर देनी गर्म कर देने ऐसे करके जो है ये परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान इस प्रकार से है ये शशि सतकोट सुशीतल समन सकल भव त्रास संसार के भव के संसार के त्रास को समन करने के लिए समन समन के समान है वैसे तो इसको विशेषण इसी में लगा लो चंद्रमा इतना शीतल और चंद्रमा वो जैसे चंद्रमा शीतल है और ताप को धारण करने वाला है चंद्रमा का प्रसिद्ध है कि दिन में जब बहुत ताप हो गर्मी के दिनों में भी लूल टपट भी चलती हो रात में चंद्रमा निकलवा चंद्रमा के प्रकाश में बैठो तो शीतलता प्राप्त होती है दिन भर का ताप हरण कर लेती है चंद्रमा के प्रकाश में ऐसी करके परमात्मा ऐसा शीतल की वो जो ताप हरण करने वाला कौन सा है भवतरासम मान जितने ताप है संसार के दहिक दैवी भौतिक ताप भाजाल में जितने भी जो प्राणियों को दुख क्लेश होते रहते हैं ये ताप संताप हैं, उन सबको दूर करने वाला परमात्मा है चंद्रमा में बैठे तो संताप दूर नहीं होगा सही का ताप ही दूर होगा दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों प्रकार के दूर हो जाए सारे दुख दूर हो जाएं, ऐसा चंद्रमा थोड़ी करेगा लेकिन परमात्मा की शीतलता ये सभी प्रकार के ताप दुख क्लेश आदि उनको सबको दूर कर देने वाला काल कोट सत सरस और फिर भगवान जो है वो हो काल के समान ये यमराज के समान समझो काल माने विनाशक सक, शक्ति जो है वो काल के अंतर्गत सब विनष्ट होता रहता है काल कोट सत सर से दुर्ग द्रंथ बस तो जैसे काल बड़ा दुष्कर है ऐसी परमात्मा भी बड़ा दुष्तर है काल दुष्तर है मैने काल तो अपना कार्य करता ही रहता है काल से किसी का पार नहीं पड़ा पाता काल से कोई बच के निकल जाए नहीं बच सकता सब काल के काल में सब समा जाते हैं जड़ चेतन सारी श्रिष्ट काल के काल में समा जाती है इतना शक्तिशाली काल है इसलिए उसको कहते हैं दुस्तर है दुर्ग के समान दुस्तर है जैसे किला हो उसमें कोई प्रवेश नहीं कर उसको पार नहीं कर सकता नहीं सकता ऐसे है दुरंत के मान अन जैसे काल अनंत है और बड़ा दुस्तर है